थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काव्य और गीतों का संगम इस कार्यक्रम में और हमारे साथ नवल वर्मा जी बैठे हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आज के इस कार्यक्रम में आप अपनी खूबसूरती अपनी कविताओं को लेकर आए होंगे ये मैं आशा करता हूँ और आप सभी के चेहरे भी एक नई मुस्कान खिलानी होगी और हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं सागर सूजी हेलो हाँ जी अपने घर में ही बैठा खुदा देखिए मंदिरों का रास्ता देखिए, देखिए, अपने घर में ही बैठा खुदा और मुझको छूना है आकाश जिद है मेरी कि मुझको छूना है आकाश जिद है मेरी दिन परों के मेरा हौसला देखिए क्या बात है मुझको छूना है आकाश जिद है मेरी दिन परों के मेरा हौसला देखिए और माँ के चरणों में एक बार झुक जाओ तुम के माँ के चरणों में एक बार झुक जाओ तुम लेके जाती किधर फिर दुआ देखिए क्या बात है क्या बात है बहुत शुक्रिया के माँ के चरणों में झुक जाओ तुम लेके जाती किधर फिर दुआ देखिए और अपने दम पे जियो जिंदगी दोस्तों के अपने दम पे जियो जिंदगी दोस्तों दूसरों का ना यू आसरा देखिए क्या अपने दम पे जियो जिंदगी दूसरों का ना यू आसरा देखिए और शेर देखिएगा कि मंजिलों को अगर तुझको पाना है तो कि मंजिलों को अगर तुझको पाना है तो रास्तों का ना यूं फासला देखिए क्या बात मंजिलों को अगर तुझको पाना है तो रास्तों का ना यूं फासला देखिए और मकता पेश कर रहा हूं कि आज सागर को देखा है हंसते हुए कि आज सागर को देखा है हंसते हुए कोई इसके लिए भी दवा देखिए क्या बात कि आज सागर को देखा है हंसते हुए कोई इसके लिए भी दवा देखिए दे। और मंदिरों का नूं रास्ता देखिए अपने घर में ही बैठा खुदा देखिए और मुझको छूना है आकाश जिद है मेरी बिन परों के मेरा हौसला देखिए क्या बात है आपकी जिद जरूर पूरी होगी शुक्रिया जना शुक्रिया नवाजी जी जी हुक्म की सागर जी आपके अपने बारे में बताइए जोरा सा जी बस नाम जैसे कि आपने कहा कि सागर सूद मेरा नाम है नेम जी जी वैसे माता पिता ने मुझे नाम रखा है कि संजय कुमार <laughs> तो आप दोस्तों और बड़े सभी साहित्यकारों ने मिलकर सागर सूद रखा हुआ है प्यार दे रहे हैं ग्रेजुएशन की हुई है छोटा सा बिजनेस करता हूँ पटियाला पंजाब में अच्छा, अच्छा। कौन सा बिजनेस है सर सागर वाच कंपनी है मेरी अच्छा, सागर वाच कंपनी है अच्छा तो, आप अब तक की रचना कितनी की है आपकी रचना अब तक कौन कौन सी है और कितनी जी, की जी, आ, मेरी तकरीबन अब तक पचपन पुस्तकें आ चुकी हैं पचपन पुस्तकें वाह क्या बात सबसे पहली पुस्तक का नाम था दिल हमारा दर्द तुम्हारा दिल हमारा दर्द तुम्हारा ये पहला पुस्तक आपका तनाइयाद आपका चलता रहा और अभी पीछे से गजल तो की किताब और गम के मोती अच्छा अच्छा ये गजल से ये गजल संग्रह अच्छा अच्छा तो एक आद तो गे श्रोताओं के लिए आज सुनाइये अभी जी गजल का मतलब है की गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए कि गम से यारों सामना एक बार, एक बार होना, होना चाहिए, चाहिए। मुश्किलों से भी कभी दो चार होना चाहिए क्या बात है क्या बात गम से यारों सामना एक बार होना चाहिए और मुश्किलों से भी कभी दो चार होना चाहिए और दिल है यारों ये कोई बाजार की वस्तु नहीं क्या बात है? दिल है यारो ये कोई बाजार की वस्तु नहीं आदमी को प्यार बासी कबार होना चाहिए क्या बात है? शुक्रिया ना। शुक्रिया कि दिल है यारो ये कोई बाजार की वस्तु नहीं आदमी को प्यार बासी कबार होना चाहिए और काफिया सब कुछ नहीं हु? हु? सब कुछ नहीं वजनो बहर के काफिया सब कुछ नहीं सब कुछ नहीं वजनो बहर सोच अपनी काफी तो विस्तार होना चाहिए कि सोच अपनी का भी तो विस्तार होना चाहिए और घर निभाने हों ये रिश्ते याद तुम रखना सदा के घर निभाने हों ये रिश्ते याद तुम रखना सदा हर कदम पर प्यार का इजहार होना चाहिए घर निभाने हों ये रिश्ते याद तुम रखना सदा हर कदम पर प्यार का इजहार होना चाहिए और मगता है कि जिंदगी से भी करो सागर मोहब्बत तुम मगर शुक्रिया जी की जिंदगी से भी करो सागर मोहब्बत तुम तो सा <gio |fi|> <guest captures> तु मगर मौत से भी तो जरा सा प्यार होना चाहिए क्या बात है जिंदगी से भी करो सागर मोहब्बत तुम मगर मौत से भी तो जरा सा प्यार होना चाहिए और गम से यारों सामना एक बार होना चाहिए मुश्किलों से भी कभी दो चार होना चाहिए शुक्रिया ना शुक्रिया आप कोई अगर हाथ कविता भी सुनाते तो जरा अच्छा हो जाएगा <laughs> नहीं हाथ तेरा हाँ मैं कभी कभी लिखता लिखता हूं मेरा ज़्यादा से, अच्छा। हाँ से हाँ मैं कभी लिखता हूं लेकिन आपके लिए भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ कुछ निकल हुआ और आपने इस कार्यक्रम में आकर हमारे साथ अपनी जो रचना है उनको रखा इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी है और काफी उन्दा रचना आपने किया है और बहुत ही खुश अम्मा ये महफिल हो चुका है नवल जी भी हमारे साथ है और बहुत ही अच्छा सब्जियों में क्या मसाले की कमी आपने पूरी कर दी सागर जी जाते जाते अपना एक संदेश लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आपको बहुत सारे लोग रेडियो पे सुन रहे हैं जी एक मतलब और एक शेर उनकी नज़र है सबकी क्या बातों से नाम बचाया करो राह अपने लिए खुद बनाया करो क्या बात के मुश्किलों से न दामन बचाया करो राह अपने लिए खुद बनाया करो और इस तरह तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे हर खिलौना ना इनको दिलाया करो शुक्रिया जना शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी हाँ और हम आपकी इन रचनाओं के कायल हो चुके हैं और बार बार आपको याद करेंगे धन्यवाद आप सुन रहे रेडियो मत 90.4 नाइनटी जी हाँ हमारे साथ अभी सागर सूदजीत है जो काफ़ी अच्छी रचनाएं हमारे साथ रखी और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे साथ नवल जी हैं नवल जी वाह वाह हम तो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं कसम चाय ले लो खुदा की कसम तेरा दामन छोड़ेंगे ना हम क्या बात है नवल वर्मा जी अभी आपकी बारी है कोई एक नई रचना आप रखेंगे हमारे साथ में हमारे तो पास एक रचना बेटियों की शक्ल में तैरती हुई आई है क्या बात है सुनाइए कि बेटियां जो है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा है और इन बेटियों ने हमको जो मुस्कान दी है उसके लिए जो सौदाई समाज है वो किस हरकत में लगा हुआ है ये मैं आपकी नजर करता हूं थोड़ा तरनुम में होगा चलेगा एक कली जब फूल बने तोड़ ले जाए माली एक कली जब फूल बने तोड़ ले जाए माली बेटी तो है धन पराया, आया मा माँ पिता करे रखवाली माँ पिता करे रखवाली देना पड़े दहेज तो फिर ये है प्रथा झूठी देना पड़े दहेज तो ये फिर प्रथा है झूठी आ जाए दहेज की बाढ़ तो फिर है किस्मत फूटी दहेज न लो रे भाई दहेज न दोरे भाई दहेज न लो रे भाई दहेज न दोरे भाई एक कली जब फूल बने तोड़ ले जाए माली बेटी तो है धन पराया आया माँ पिता करे रखवाली दहेज न लो भाई दहेज ना दो भाई धन्यवाद क्या भाई? बहुत खूब नवन वर्मा जी आपने तो हमारा दिल बाग बाग कर दिया एक अच्छा मैसेज आपने जो है बेटियों का था वो समाज के अंदर एक अपनी कविता के रूप में गायन के रूप में रखा इस तो अच्छा तरह हम कविताओं के सागर में आपको हमारे श्रोताओं को हम डुबोते रहेंगे हाँ हाँ आप आहा। बस तैरने का प्रबंध कर लीजिए एक बार क्या हुआ एक बहुत लंबी लाइन लगी थी और उस लाइन में करीब तेरह प्रांत के लोग थे अपनी अपनी भाषाओं में जो है वो कुछ कहीं जा रहे थे और टिकट ले रहे थे अच्छा अच्छा तो टिकट लेने के बाद जो है कुछ तो मुझे याद है भाषाएं बाकी और कुछ जो है उस लाइन का जो नज़ारा था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ <laughs> हुआ क्या कि वो जब टिकट ले रहे थे तो कहीं से एक पहलवान उसमें लग गए तो और वो जल्दबाजी में वो खुद धक्का दे रहा था तो पूरी लाइन आगे पीछे हो रही थी सब परेशान थे तो सबसे पहले जो है वो एक मारवाड़ी को धक्का लगता है वो तो वो मारवाड़ी में बोलता है कही रे कई चर्बी आएगी कि थाने क्यों धक्का मार रहे हो <laughs> तो वो साहब वो पहलवान था गुस्से में क्या है रे? <laughs> अरे बोले कई बात नहीं थे धक्का दे रहे हो तो वो ही हरकत है पर बैलेंस में तो दो <laughs> तो देखो वो कितनी जल्दी गुस्से में आकर के वो अपनी भाषा पलट देता है फिर गुजराती भाई को धक्का लगता है अरे सू चाले हो ये कर इस इस तरह से नहीं। नहीं। नहीं। इस तरह से से गुजराती मुझे आती नहीं वो भी साहब जब पहलवान जोर से बोलता है क्या रे वो भी कहता चलने दो भाई अपना ने शू करवा छे <laughs> इसके बाद वो धक्का पंजाबी को लगता है ओए शेर दुत्र हूं कौन धक्का मार रहा है जैसे ही वो बोला तो पंजाबी मैं <laughs> बोला को हूँ अच्छा अच्छा। तो को कोई बात नहीं थी धक्का मारो पर बैलेंस में मारो इसके बाद क्या हुआ वो धक्का पहुंचते पहुंचते एक धक्का उसको लगा जो रेडियो पर समाचार देता है उसने अपने शब्दों में जो बयान किया है वो मैं आपकी नजर करता हूँ देखिए मैं यहाँ टिकट की लाइन में लगाया हुआ हूँ और बहुत ही एक उंदा बदमाश जो है वो मुझे जरूरत से ज्यादा धक्के मार रहा है और इस धक्के में चौके में छक्के में मैं परेशान हूँ लिहाजा इसको सबक सिखाया जाए इसको पुलिस बुलाई जाए इसको मिलिट्री बुलाई जाए और उसको गोलियों से जो है छलनी कर दिया जाए अब समाचार समाप्त हुए क्या बात है बहुत अच्छा प्रयास आप आपका रहा हमारे श्रोतागण हास हंस के लोटपोट हो रहे होंगे नवल वर्मा जी लगे रहो आप आप सभी ने देखा कि नवल वर्मा जो है अपनी खूबसूरती को लेकर आयु और इसके पहले जो है सागर सूद जी थे जो काफी अच्छी रचना हमारे साथ रखी और इसी के साथ यहाँ पर सुनते छोटा सा गीत आप सभी के लिए और फिर आगे हम सुनेंगे कुछ नई रचनाएं आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमार इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी सुनते रहो मुस्कृत रहो तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रोका का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानूँ मैं बस इतना ही जानूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या सर झुगता है क्या मैं है क्या तुरू कुछ मेरा रब दिख तुझे छू लिया, कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहा पालिया तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझमे रब दुख सर चुकता है तर साए तेरा साया छेड़ के झमता ओह तुझ मुस्काए तुझ शरमाए जैसे मेरा है खुदा झूता तू ही मेरी बरकत तू ही मेरी इबादत और कुछ ना जानू बस इतना ही जान दिखता है में क्या राम क्या करूँ सजमे तो रब दिखता है क्या में क्या करूं सजदे सर झुकता है नमस्कार श्रोताओ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काव्य और गीतों का संगम इस कार्यक्रम में और हमारे साथ नवल वर्मा जी आपका फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया एक अच्छी गुगली हमारे सामने रखी आपने हंसा दिया चलो आपको सुनकर आपके साथ संगत का असर मेरे पर भी हुआ है जी कुछ चंद लाइने आपके लिए इरसाद, इरसाद, दोस्तों की कमी को पहचानते हैं हम दोस्तों की कमी को पहचानते हैं हम दुनिया के गमों को गा जानते हैं हम हार कर जीना जानते हैं तो <laughs> है। नवल वर्मा बने हुए हैं काफी उनकी बातों से भी हम खुशियां मनाते हैं हंसते रहते हैं तो एक और नई रचना वो हमारे साथ रखेंगे मैं जब भी ख्यालों में रहता हूं ना हुँ। तो एक बार क्या हुआ कि एक, एक रचना मुझे याद आ रही है एक शेखिली नाम का एक व्यक्ति वो अपने जीवन में कुछ सर पे एक मटका लिए हुए था और वो दही बेचने जा रहा तो दही बेचते बेचते जो है ना उसने कल्पना की कि इस दही बेच करके काफी पैसे आएंगे और इस पैसे के द्वारा मैं अपनी शादी करूँगा और शादी के बाद बच्चे होंगे और बच्चों के बाद मैं उन्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊंगा ऐसा वो सब मटके के ऊपर जो है वो मटका सिर पे रखे हुए और इस तरह की कल्पनाएँ कर रहा था लेकिन हुआ क्या कि जब वो उसने सोचा कि जब मेरे बच्चे मुझसे ज़िद्द करेंगे तो मैं उसमें एक थप्पड़ लगाऊँगा तो ज़ोर से उसने जो है ख्यालों में थप्पड़ लगा दिया जो मटका उसके सर पे था वो नीचे गिर गए और उसके सपने टूट गए चूर चूर हो गए इस, इस कदर भी वो ख्यालों में था और मटका सिर पे था उसने सारा जीवन उसमें सर पे मटका मटका रखते रखते सोच लिया और वो गिर गया और उसके सपने वहीं ढेर हो गए इसी संबंध में बहुत सी बातें हैं जो हंसी का रूप ले लेती है एक सज्जन क्या हुआ की वो गए सिंधी कैंप में और वहाँ सिंधी कैम्प में एक सिंधी बैठा हुआ था तो उसने पूछा वो हरी भाई का मकान बता दी तो वो हरि भाई हाँ हरि हाँ। भाई अच्छा अच्छा अच्छा कहाँ से आए हो वहां से आए हो क्या करते हो करती है कितने बच्चे हैं आप किस लिए आए हो अच्छा ये तो सब उसने उसका आधा दिमाग खा खा लिया लिया हाँ। सब अच्छा तो वो सरी हरी भाई हाँ, उसका बेटा जो है वो छत पे पतंग उड़ाता है वही हरील भाई अरे यार तुम मेरा आधा सर खा चुके हो मैं मर जाऊंगा आप आधा घंटे से मुझे हरील भाई का पता नहीं बता अच्छा अच्छा मुझे याद आया हरील भाई है ना यही है ना ओ फो मैं चुपचाप से हरील भाई का पता बता अरे यार सोचो जरा दिमाग से काम तो लो ठंडा तो रहो मैं हरिल भाई का पता बता तो रहा अरे यार तुम क्या कर रहे हो मैं तुमसे सिर्फ पता पूछ रहा हूँ हरिलाल भाई का जो यहाँ सिंधी कैंप में कहीं रहते हैं अरे यार ठीक है मुझे मुझे ध्यान देखो हाँ वो, हा, वो भाई जिसने सोलह 25 बार देखी थी वो हरिल भाई अरे यार ये हरिल भाई आप मुझे उसका पता बता दीजिए अरे यार ये कौन हरी भाई है ऐसा करो आगे जाके पीछे मुड़ के साइड में जाकर के एक आदमी है उससे पूछ लेना धन्यवाद तो देखा नवल वर्मा जी ने जी एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा उदाहरण के तौर पे ऐसे कई बार हो जाता है कहां कहां हम पता पूछने जा रहे हैं लोगों को पता नहीं होता लेकिन वो बताने की कोशिश करते हैं इसी तरह जैसे नवल भाई ने हमारे सामने उसका हु बहू नकल रखा नवल वर्मा जी आपकी तो बातें नवल है ही है जैसे आपका नाम है चलिए यहाँ पर एक और नई बात हम हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे एक छोटे बच्चे की अपनी शायरी का अंदाज़ वो किस तरह कितनी स्पीड में बोलता है आइए सुनते हैं उस बच्चे की आवाज़ में एक लंबी शायरी करो तो निगाहों से करो तलवार में कर रखा है कि चम्मच पर चम्मच चम्मच पर जीरा हमारे बड़े भाई लाखों में हीरा के डब्बे पे डब्बा डब्बे पे खेक हमारे बड़े भाई लाखों में एक क्या कौन कहता है कि मत पूछ मेरी जान मैं तेरे लिए कितने पैगाम लिखता हूँ वो कलम पागल हो जाती है जिस कलम से बड़े भाई का नाम लिखता हूँ कि मेरे दिल में लगी आग सबको बता डालूंगा जिस दिन तेरी डोली उठेगी लाशें बिछा डालूंगा किसी ने आकर मेरी कबर पर मुस्करा दिया बिजली तड़की तो सारा कपन जला दिया के बुल खिले ग पता चल गया हमे इसी के साथ यहाँ पर सुनते छोटा सा गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे है रिड मोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्को रहो मुस्कराते रहो जान ले बस वही संत है इस तैन चार दिशाएं दिसाएँ जाएं का है गठ का कगढ़ है कब नानक का तो के सन